श्रीमदभागवत महापुराण अष्टम स्कंध है अथ पंचमोध्याय देवताओं का ब्रह्मा जी के पास जाना और ब्रमा भगवान की तत्ते हरे कर्माघनाशनम गजेंद्र मोक्षण पुण्यम रवतम त्वंतरम चुनो श्री सुुकदेव जी कहते हैं परिचित भगवान की यह गजेंद्र मोक्ष की पवित्र लीला समस्त पापों का नाश करने वाली है इसे मैंने तुम्हें सुना दिया अब रेबत मनवंतर की कथा सुनो पंचमो, रैवत, पंचमो नाम विंध्या पांचवें मनु का नाम था रेवत वे चौथे मनु तामस के सगे भाई थे उनके अर्जुन बलि विंध्य आदि कई पुत्र थे राजन् हिरण्यरोमा वेदशिरा उस मन्वंतर में इंद्र का नाम था विभु और भूतरय आदि देवताओं के प्रधान गण थे परीक्षित उस समय हिरण्य वेदशिरा उधबाह आदि सप्तर्शी थे पत्नी विकुंठा शुभ्रश्य वैकुंठ सुरसमय तय स्व कलिया जगे भगवान स्वयं उनमें शुभ्र ऋषि की पत्नी का नाम था वैकुंठा उन्हीं के गर्भ से वैकुंठ नामक श्रेष्ठ देवताओं के साथ अपने अंश से स्वयं भगवान ने वैकुंठ नामक अवतार धारण किया वैकुंठ कलो तो जेन लोको लोका नमस्कृत रमया पार्थ मान न्याया तत्प्रिय कामया उन्हें लक्ष्मी देवी की प्रार्थना से उनको प्रसन्न करने के लिए वैकुंठ धाम की रचना की थी वह लोग समस्त लोकों में श्रेष्ठ है तस् अनुभाव कथित हो गुणा परमोदया भवमान रेणु यो विष्णु गुणान उन वैकुंठ नाथ के कल्याण में गुण और प्रभाव का वर्णन मैं संक्षेप से तीसरे स्कुका हूँ भगवान विष्णु के संपूर्ण गुणों का वर्णन तो वह करे जिसने पृथ्वी के परमाणुओं की गिनती कर ली हो ष चक्षुष पुत्रुम्न प्रमुखा चाक्षु सात्म छठे मनु चक्षु के पुत्र चाक्षुष थे उनके पुरु पुरुष सुध्युम्न आदि कई पुत्र थे इंद्रो मंत्रुमस्तवाआप्याद मुनियजिस्मदी कारदय इंद्र का नाम था मंत्रुम और प्रधान देवगण थे आप्य आदि उत मन में हविष्यमन और वीरक आदि सप्तषी थे तेवुद्या वैराज अजितो नाम भगवान पति जगत पति जगतपति भगवान ने उस समय भी वै बै, बैराज की पत्नी संभूति के गर्भ से अजित नाम का अंशावतार ग्रहण किया था पयोधि जेन निर्मध्य सुराणाम साधिता सुधा भ्रमणों उन्होंने ही समुद्र मंथन करके देवताओं को अमृत पिलाया था तथा वे ही कच्छप रूप धारण करके मंद्राचल की मथानी के आधार बने थे राजवाच राज यथा भगवता ब्रह्म क्षीर सागर यदर्थम चांद्रिम दधा राम गोचरात्म राजा परीक्षित ने पूछा भगवान भगवान ने क्षीर सागर का मंथन कैसे किया उन्होंने कच्छप रूप धारण करके किस प्रकार किस कारण और किस उद्देश्य से मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण किया यथा अमृतम सुरही कित भगवत स्व परमात देवताओं को उस समय अमृत कैसे मिला और भी कौन कौन सी वस्तुएं समुद्र से निकली भगवान की यह लीला बड़ी ही अद्भुत है आप कृपा करके अवश्य सुनाइए तो महिम्ना भगवान की महिमा का जो त्यो ही त्यों मेरा हृदय उसको और भी सुनने के लिए उत्सुक हो रहा है अघाने का तो नाम ही नहीं लेता क्यों न हो बहुत दिनों से यह संसार की ज्वालाओं से जलता जो रहा है सूत सस्पष्टो भगवानीपाजा अभिनंद हरे विरजम अभ्याच प्रचक्रमे सूर्जी ने कहा सौनका दृश्यों भगवान श्री सुखदेवजी ने राजा परीक्षित के इस प्रश्न का अभिनंदन करते हुए भगवान की समुद्र मंथन लीला का वर्णन आरंभ किया श्री शुकवाच यदा युद्धे सुरे देश्यम सिता युध गता से जी कहते हैं जिस समय समय की यह बात है उस असुरों ने अपने तीखे शस्त्रों से देवताओं को पराजित कर दिया था उस युद्ध में बहुतों के तो प्राणों पर ही बन आई वे रणभूमि में गिरकर फिर उठ न सके यदा दुर्वास इंद्र लोका श्रेयो ने ने है है। दुर्वासा के साफ से तीनों लोग और स्वयं इंद्र भी श्रीहीन हो गए थे यहाँ तक कि यज्ञ याग धर्म कर्मों का भी लोक हो गया था फुटनोट यह प्रसंग विष्णु पुराण में इस प्रकार आया है एक बार श्री दुर्वासा जी बैकुंठ लोक से आ रहे थे मार्ग में ऐरावट पर चढ़े देवराज इंद्र मिले उन्हें त्रिलोकाधिपति जानकर दुर्वासा जी ने भगवान के प्रसाद की माला दी किंतु इंद्र ने ऐश्वर्य के मध से उसका कुछ भी आदर न कर उसे ऐरावत के मस्तक पर डाल दिया ऐरावत ने उसे सूढ़ से लेकर पैरों से कुचल डाला इससे दुर्वासा जी ने क्रोधित होकर साप दिया कि तू तीनों लोगों सहित शीघ्र ही श्रीहीन हो जाएगा निशाम सुरगणा महेंद्र वरुणादय तो देखकर इंद्र, वरुण आदि देवताओं ने आपस में बहुत कुछ सोचा विचारा परंतु अपने विचारों से वे किसी निश्चय पर नहीं पहुँच सके ततो त्रह्म जग मुहूर्धन सर्व विज्ञापक्रु प्रणता परमेश सब वे सब के सब सुमेरु के शिखर पर स्थित ब्रह्मा जी की सभा में गए और वहां उन लोगों ने बड़ी नम्रता से ब्रह्मा जी की सेवा में अपनी परिस्थिति का विस्तृत विवरण उपस्थित किया सब लोग इंद्रभावान लोकान लोकान ब्रह्मा जी ने स्वयं देखा कि इंद्र वायु आदि देवता परिस्थिति बड़ी विकट हो गई है और असुर इसके विपरीत फलफूल रहे हैं समाज तेर मन सहान संस्मरण पुरुष परम स भगवान पर समर्थ ब्रह्मा जी ने अपना मन एकाग्र करके परम पुरुष भगवान का स्मरण किया फिर थोड़ी देर रुककर प्रफुल्लित मुख से देवताओं को संबोधित करते हुए कहा मनुष्य तिर द्रम घर्म जात यसर्जिता वद्राम सर्वे शरण तम देवताओं मैं शंकर जी तुम लोग तथा असुर दैत्य मनुष्य पशु पक्षी वृक्ष और स्वेदज आदि समस्त प्राणी जिनके विराट रूप के एक अत्यंत स्वल्पाति स्वल्प अंश से रचे गए हैं हम लोग उन अविनाशी प्रभु की ही शरण ग्रहण करें नश्य बद न चणीयो नोपे क्षणी आदरणीय पक्ष अथापि सर्गस्थित संयम धत्ते रज सत्वतमांशिकाले यद्यपि उनके दृष्टि में न कोई वध का पात्र है और न रक्षा का उनके लिए न तो कोई उपेक्षणी है और न कोई आदर का पात्र ही फिर भी सृष्टि स्थिति और प्रणय के लिए समय समय पर वे रजोगुण सत्गुण और तमोगुण को स्वीकार किया करते हैं अयम च तस्त पालन क्षण सत्व ज भवाय देना तस्माद् सुरप्रियः उन्होंने इस समय प्राणियों के के कल्याण लिए को स्वीकार कर रखा है इसलिए यह जगत की स्थिति और रक्षा का अवसर है अतः हम सब उन्हें जगत गुरु परमात्मा की शरण ग्रहण करते हैं वे देवताओं के प्रिय हैं और देवता उनके प्रिय इसलिए हम निज जनों का वेश अवश्य ही कल्याण करेंगे श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित देवताओं से यह कहकर ब्रह्मा जी देवताओं को साथ लेकर भगवान अजित के निज धाम वैकुंठ में गए वह धाम तमोमयी प्रकृति से परे है इन लोगों ने भगवान के स्वरूप और धाम के संबंध में पहले से ही बहुत कुछ सुन रखा था परंतु वहां जाने पर उन लोगों को कुछ दिखाई न पड़ा इसलिए ब्रह्मा जी एकाग्र मन से वेदवाणी के द्वारा भगवान की स्तुति करने लगे ब्रह्मोवाचन अविक्रियम ब्रह्मा जी बोले भगवन आप निर्विकार सत्य अनंत आदि पुरुष सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान अखंड एवं अतर्क हैं। मन जहाँ जहाँ जाता है वहां वहां आप पहले से ही विद्यमान रहते हैं वाणी आपका निरूपण नहीं कर सकती आप समस्त देवताओं के आराधनीय और स्वयं प्रकाश हैं। हम सब आपके चरणों में नमस्कार करते हैं प्राण मनो धियांद्रमण छाया तपो यत्र गृद्ध पक्ष आप प्राण मन बुद्धि और अहंकार के ज्ञाता हैं। इंद्रिया और उनके विषय दोनों ही आपके द्वारा प्रकाशित होते हैं अज्ञान आपका स्पर्श नहीं कर सकता प्रकृति के विकार मरने जीने वाले शरीर से भी आप रहित हैं जीव के दोनों पक्ष अविद्या और विद्या आप में बिल्कुल ही नहीं है आप अविनाशी और सुख स्वरूप है सत्युक्त त्रेता और द्वापर में तो आप प्रगट रूप से ही विराजमान रहते हैं हम सब आपकी शरण ग्रहण करते हैं अजस् चक्रम तनोम पंच दसारिना भीहूतमृतम प्रपद्ये यह शरीर जीव का एक मनोमय चक्र रथ का पहिया है दस इंद्रिय और पांच प्राण ये पंद्रह इसके अरे हैं सत्व रज और तम ये तीन गुण इसकी नाभि है पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार ये आठ इसमें का घेरा है स्वयं माया इसका संचालन करती है और यह बिजली से भी अधिक शीघ्र है इस चक्र के धूरे हैं स्वयं परमात्मा वे ही एकमात्र सत्य हैं, हम उनकी शरण में हैं। या एक वर्णम तमसपर तलोकम अभ्यक्त अन आसान चकार उपर्ण उपा उपासन धीरा जो एकमात्र ज्ञान स्वरूप प्रकृति से परे एवं अदृश्य है जो समस्त वस्तुओं के मूल में स्थित अव्यक्त है और देश काल अथवा वस्तु से जिनका पार नहीं पाया जा सकता वही प्रभु इस जीव के हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान रहते हैं विचारशील मनुष्य भक्ति योग के द्वारा उन्हीं की आराधना करते हैं यजाजनो नश्चा तेतर मुह्यतिदनाजता परेशम नाम जिस माया से मोहित होकर जीव अपने वास्तविक लक्ष्य अथवा स्वरूप को भूल गया है वह उन्हीं की है और कोई भी उसका पार नहीं पा सकता परंतु सर्वशक्तिमान प्रभु अपने उस माया तथा उसके गुणों को अपने वश कर में करके समस्त प्राणियों के हृदय में समभाव से विचरण करते रहते हैं जीव अपने से नहीं उनकी कृपा से ही उन्हें प्राप्त कर सकता है हम उनके चरणों में नमस्कार करते हैं इमे व प्रिय तन्वा सत्व न श्रेष्ठा बहिरंतरा गतिम न सूक्ष्म दृश्य कुतो हम।, यो तो हम देवता एवं ऋषिगण भी उनके परम प्रिय में शरीर से ही उत्पन्न हुए हैं। फिर भी उनके बाहर भीतर एक रस प्रकट वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते तब रजोगुण एवं तमोगुण प्रधान असुर आदि तो उन्हें जान ही कैसे सकते हैं उन्हीं प्रभु के चरणों में हम नमस्कार करते हैं पादीय स्वकृत्य चतुर्विधो यत्र यूत सर्ग सब महापुरुष आत्मतंत्र महाभि उन्हीं की बनाई हुई यह पृथ्वी उनका चरण है इसी पृथ्वी पर जरायुज अंडस फ्वेतज और उद्भिज ये चार प्रकार के प्राणी रहते हैं वे परम स्वतंत्र परम ऐश्वर्यशाली पुरुषोत्तम परब्रह्म हम पर प्रसन्न हो अंस्तुत उदार वीर ब्रह्म सिद्धंत जीवंत वर्धम लोकाभूति पर वीर है इसी से तीनों लोग और समस्त लोकों के लोकपाल उत्पन्न होते बढ़ते और जीवित रहते हैं वे परम ऐश्वर्यशाली परम ब्रह्म पर, पर प्रसन्न हो सोमम मनोज से दिव कसाम वही बलमंद्र आयु ईशो नघा नाम प्रजन प्रजानाम प्रतीतताम न स महाविभूति श्रुतियां कहती हैं कि चंद्रमा उस प्रभु का मन है यह चंद्रमा समस्त देवताओं का अन्न बल और आयु है वही वृक्षों का सम्राट एवं प्रजा की वृद्धि करने वाला है ऐसे मन को स्वीकार करने वाले परम ऐश्वर्यशाली प्रभु हम पर प्रसन्न हो अग्निर्मुखम ये जात निमित्त भेद जात क्रिया निमित समुद्र अग्नि प्रभु का मुख है इसकी उत्पत्ति ही इसलिए हुई है कि वेद के यज्ञ यागादि कर्म कांड पूर्ण रूप से संपन्न हो सके या अग्नि ही शरीर के भीतर जठराग्नि रूप से और समुद्र के भीतर बड़वा के रूप से रहकर उनमें रहने वाले अन्न जल आदि धातुओं का पाचन करता रहता है और समस्त द्रव्यों की उत्पत्ति भी उसी से हुई है ऐसे परम भगवान हम पर प्रशन हो ऐश्वर्य देवयानम रईमयो ब्रह्मण सधिष्ण द्वार मृत्यु हो प्रसिदता जिनके द्वारा जीव देवजान मार्ग से ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है जो वेदों की साक्षात मूर्ति और भगवान के ध्यान करने योग्य धाम है जो पुण्यलोक स्वरूप होने के कारण मुक्ति के द्वारा एवं अमृतमय है और काल रूप होने के कारण मृत्यु भी है ऐसे सूर्य जिनके नेत्र हैं वे परम ऐश्वर्यशाली भगवान हम पर प्रसन्न हो प्राणादुत चरा चराणाम प्राण सहो हो प्रभु के प्राण से ही चराचर का प्राण तथा उन्हें मानसिक शारीरिक और इंद्रिय संबंधी बल देने वाला वायु प्रकट हुआ है वह चक्रवर्ती सम्राट है तो इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवता हम सब उसके अनुचर ऐसे परम ऐश्वर्यशाली भगवान हम पर प्रसन्न हो श्रोत्राद खानी रजग्रे खम पुरुष से न्याया प्राणेन्द्रियात्मा सुशरीर के स महाविभूति जिनके कानों से दिशाएं हृदय से इंद्री लुगोलक और नाभि से वह आकाश उत्पन्न हुआ है जो पांचों प्राण प्राण अपान उदान समान और व्यान, दसो इंद्री मन पांचों आशु नागकुर्म देवदत्त और धनंजय एवं शरीर का आश्रय है वे परम ऐश्वर्यशाली भगवान हम पर प्रसन्न हो बला महेन्द्र त्रिदशा प्रसाद मनो गिरीशोष खेभ्योग प्रसिदा च महाविभूति जिनके बल से इंद्र प्रसन्नता से समस्त देवगण क्रोध से शंकर बुद्धि से ब्रह्मा इंद्रियों से वेद और ऋषि तथा लिंग से प्रजापति उत्पन्न हुए हैं वे परम ऐश्वर्यशाली भगवान हम पर प्रसन्न हो होक्षरछायासन धर्म सनादि तर पृष्ठ तो भूत दौर्यो सरसो विहारा प्रसिदताभूति जिनके वक्षस्थल से लक्ष्मी छाया से पितृगण स्तन से धर्म पीठ से अधर्म सिर से आकाश और विहार वि, से अपसराएं प्रकट हुई हैं वे परम ऐश्वर्यशाली भगवान हम पर प्रसन्न हो विप्रो मुखम ब्रह्मच यु राज्य आसेजयोर्बल च उर्वो बिडोजोघ्री रविन्द्र सुद्रौ प्रतीत स महा जिनके मुख से ब्राह्मण और अत्यंत रहस्यमय वेद भुजाओं से छत्री और बल जंघाओं से वैश्य और उनकी वृत्ति व्यापार कुशलता तथा चरणों से वेद बाह्य शुद्र और उनकी सेवा आदि वृत्ति प्रकट हुई है वे परम ऐश्वर्यशाली भगवान हम पर प्रसन्न हो लोभे धरा तिरुपर्यभ न परसेन काम जिनके अधर से लोभ और से से प्रीति नासिका कांति स्पर्श से पशुओं का प्रिय काम भवों से यम और नेत्र के द्रोमों से काल की उत्पत्ति हुई है वे परम ऐश्वर्यशाली भगवान हम पर प्रसन्न हो द्रव्यम वह कर्म गुणान विशेषम वदन्ति काल कर्म और जो कुछ विवेकी पुरुषों के द्वारा बाधित किए जाने योग्य निर्वचनीय या अनिर्वचनीय विशेष पदार्थ हैं वे सब के सब भगवान की योग माया से ही बने हैं ऐसा शास्त्र कहते हैं वे परम ऐश्वर्यशाली भगवान हम पर प्रसन्न हो नमो सुपात शक्त स्वराज्यूता सुवृत्ति नज्यमान सूत जो माया निर्मित गुणों में दर्शनादि वृत्तियों के द्वारा आसक्त नहीं होते जो वायु के समान सदा सर्वदा असंग रहते हैं दिन में समस्त शक्तियां शांत हो गई हैं उन अपने आत्मानंद के लाभ से परिपूर्ण आत्मस्वरूप भगवान को हमारे नमस्कार है सो दर्शियात्मा नमस्कार प्रपन्ना सस्मित मुखाम भुजम प्रभु हम आपके शरणागत हैं और चाहते हैं कि मंद मंद मुस्कान से युक्त आपका मुख कमल अपने इन्हीं नेत्रों से देखें आप कृपा करके हमें उसका दर्शन कराइए तय स्त स्वेक्षा स्वयं विभो कर्म दुर्विष हम जन्नो भगवान तत्को प्रभो आप समस्त समय पर स्वयं ही अपनी इच्छा से अनेकों रूप धारण करते हैं और जो काम हमारे लिए अत्यंत कठिन होता है उसे आप सहज में ही कर देते हैं आप सर्वशक्तिमान आपके लिए इसमें कौन सी कठिनाई है विषयों ना के लोभ में पड़कर जो देहाभिमारी दुख भोग रहे हैं उन्हें कर्म करने में परिश्रम और क्लेश तो बहुत अधिक होता है परंतु फल बहुत कम निकलता है अधिकांश में तो उनकी विफलता ही हाथ लगती है परंतु जो कर्म आपको समर्पित किए जाते हैं उनके करने के समय ही परम सुख मिलता है वे स्वयं फल स्वरूप ही हैं। है न कलते पुरुष से भगवान को समर्पित किया हुआ छोटे से छोटा कर्म भा, कर्माभास भी कभी विफल नहीं होता क्योंकि भगवान जीव के परम परम प्रियतम और आत्मा ही हैं, यथा आत्मनि जैसे वृक्ष की जड़ को पानी से सींचना उसकी बड़ी बड़ी शाखाओं और छोटी छोटी डालियों को भी सींचना है वैसे ही सर्वात्मा भगवान की आराधना संपूर्ण प्राणियों की और अपनी भी आराधना है गुणे जो तीनों काल और उससे परे भी एक रहस्य स्थित हैं जिनकी लीलाओं का रहस्य तर्क वितर्क के परे है जो स्वयं गुणों से परे रहकर भी सब गुणों के स्वामी है तथा इस समय सत्व गुण में स्थित है ऐसे आपको हम बार बार नमस्कार करते हैं इस श्रीमदभागवते महाप्राणे पारमश्याम सीतायाष्टम स्कंधे अमृतमथने पंचमोध्या